श्री राम कृष्ण वचनामृत जुलाई अट्ठारह श्री राम कृष्ण हरी बाबू से क्यों जी तुम बहुत दिन नहीं आए वे एक रूप से नित्य हैं एक रूप से लीला वेदांत में क्या है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या परंतु जब तक उन्होंने भक्त का मैं रख दिया है तब तक लीला भी सत्य है मैं को जब वे पोष डालेंगे तब जो कुछ है वही है मुँह उसका वर्णन नहीं हो सकता मैं को जब तक उन्होंने रखा है तब तक सब मानना होगा केले के पेड़ के खोलों को निकालते रहने पर उसका माझा मिलता है अतएव खोलों के रहने पर माझा का रहना भी सिद्ध होता है और माझे के रहने पर खोलों का खोलों का भी ही माझा है और माझे का ही खोल है नित्य है यह कहने से लीला का अस्तित्व सिद्ध होता है और लीला है यह कहने पर नित्य का अस्तित्व वे ही जीव और जगत हुए हैं चौबीसों तत्व हुए हैं जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें लोग ब्रह्म कहते हैं और जब सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं ब्रह्म और शक्ति दोनों अभेद हैं पानी स्थिर रहने पर भी पानी है और हिलने डुलने पर भी पानी ही है मैं का भाव दूर नहीं होता जब तक मैं का भाव है तब तक जीव जगत को मिथ्या कहने का अधिकार नहीं है बेल के खोपड़े और बीजों को फेंक देने पर कुल बेल का वजन समझ नहीं आता जिस ईट चूना और सुर्खी से छत बनी है उसी से सीढ़ियाँ भी बनी हैं जो ब्रह्म है, उन्हीं की सत्ता से यह जीव जगत भी बना है भक्त और विज्ञानी निराकार और साकार दोनों मानते हैं अरूप और रूप दोनों को ग्रहण करते हैं भक्तिरूपी हिम के लगने से उसी जल का कुछ अंश बर्फ बन जाता है फिर ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गलकर जल का फिर जल ही हो जाता है जब तक मनुष्य मन के द्वारा विचार करता है तब तक वह नित्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक तुम अपने मन का सहारा लेकर विचार करते हो तब तक तुम संसार के परे नहीं जा सकते तथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भी नहीं छोड़ सकते विचार के बंद होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है इस मन से कोई आत्मा को जान नहीं सकता आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा ये सब एक ही वस्तु है देखो ना, एक ही वस्तु को देखने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है आँखें चाहिए उजाला चाहिए और मन का सहयोग होना चाहिए इन तीनों में से किसी एक को छोड़ देने से दर्शन नहीं होता मन का यह काम जब तक चल रहा है तब तक किस तरह कहोगे कि संसार नहीं है या मैं नहीं हूँ मन का नाश होने पर संकल्प और विकल्प के चले जाने पर समाधि होती है ब्रह्म ज्ञान होता है परंतु सा रे ग म प प धी नी में बड़ी देर तक नहीं रहा जाता छोटे नरेंद्र की ओर देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर हैं केवल इतना ही आभास पाने से क्या होगा ईश्वर की केवल झलक से ही सब कुछ हो जाता हो सो बात नहीं उन्हें अपने घर ले आना चाहिए उनसे जान पहचान करनी चाहिए किसी ने दूध की बात सुनी ही है किसी ने दूध देखा है और किसी ने पिया है राजा को किसी किसी ने देखा है परंतु दो एक आदमी उन्हें अपने मकान ले आ सकते हैं और उन्हें खिला पिला सकते हैं मास्टर गंगा स्नान के लिए गए